दैनंदिन जीवन में योग संतोष संतोष स्वस्थ मन का एक महत्वपूर्ण लक्षण है असंतुष्ट व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता इसीलिए भगवान श्रीकृष्ण संतोष को स्थित प्रज्ञ योगी का एक गुण बताते हैं अर्जुन के स्थित प्रज्ञ के लक्षण पूछने पर भगवान कहते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थित अर्थात जब व्यक्ति मनोगत सारी कामनाओं को पूरी तरह त्याग कर आत्मा में ही संतुष्ट रहता है तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है बारहवें अध्याय में भी आदर्श भक्त के लक्षणों का वर्णन करते हुए भगवान उसे सतत संतुष्ट बताते हैं संतुष्ट सततम योगी यही नहीं पतंजलि मुनि ने अपने अष्टांग योग के एक अंग नियम में संतोष को सम्मिलित किया है शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान आदि ने माह इस सूत्र की व्याख्या करते हुए भाषिकार व्यास कहते हैं सन्निहित साधन केवल प्राण धारण योग्य उपलब्ध साधन से अधिक के ग्रहण में इच्छा शून्यता इसका अर्थ है अपने पास जो कुछ थोड़ा बहुत है उसमें संतुष्ट रहना और अधिक की इच्छा न करना परिस्थिति परिवर्तन का प्रयत्न न करना और न ही ईर्षा करना संतोष का विषय इच्छाओं और कामनाओं से घनिष्ठ रूप से संबंधित है किसी इच्छा विशेष के पूर्ण होने पर किसी कामना की पूर्ति पर सांसारिक जीवन में हमें कुछ समय के लिए संतोष का अनुभव होता है इससे भले ही कुछ समय के लिए मन शांत हो जाए पर हमारी लालसाएँ व्यग्रता और चिंता पूरी तरह दूर नहीं होती नई वासनाएँ पुनः उदित हो जाती है महाराज यति का यही अनुभव था हजारों वर्षों तक विभिन्न प्रकार के भोग करने के बाद भी वे संतुष्ट नहीं हुए उनकी प्रसिद्ध उक्ति है न जातु तो काम कामान नाम उपभोगे नाम्यति हविषा कृ क्रि, कृष्णवर्ते वर्तमेव भूय एवा भी भर जाते अर्थात कामनाओं के उपभोग से काम नष्ट नहीं होता बल्कि घी डालने से अग्नि की तरह और वर्धित होता है यह तो हुई बात चेतन स्तर पर अपनी वासनाओं को पूर्ण करने का प्रयत्न करने की इसके अलावा भी हमारे अचेतन मन में असंतोष गहरा दबा रहता है जो हमें कभी भी शांति का अनुभव नहीं करने देता अचेतन मन में प्रायः अनेक वासनाएं, कुछ छोटी पर कुछ बहुत प्रबल वासनाएँ भी दबी रहती है इनके कारण बाहरी दृष्टि से कोई प्रबल वासना न होते हुए भी एक अज्ञात असंतोष सदा बना रहता है लेकिन यह भी सत्य है कि पूर्ण संतोष की स्थिति भी प्राप्त की जा सकती है पतंजलि कहते हैं कि संतोष में प्रतिष्ठित होने पर अनुत्तम सुख प्राप्त होता है ऐसा सुख जिससे अधिक सुख नहीं हो सकता संसो संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ तैतृ उपनिषद की आनंद वल्ली में कहा गया है कि एक श्रोत्रीय व्यक्ति जो वासनाओं एवं कामनाओं से यदि पीड़ित न हो अकामहतः हो तो उसे सम्राट से लेकर हिरण्य गर्भ तक के सभी सुखों की प्राप्ति होती है वहां सार्वभौम सम्राट मनुष्य गंधर्व देवगंधर्भ पितर आदि से प्रारंभ कर इंद्र प्रजापति और ब्रह्मा तक बहुत से श्रेणी के प्राणियों का उल्लेख कर कहा गया है कि प्रत्येक श्रेणी के प्राणियों का सुख उससे पूर्व के श्रेणी के प्राणी के आनंद से सौगुना होता है ये सभी सुख एक कामना वासना रहित मुनि को भी प्राप्त होते हैं श्रुति का यह अद्भुत कथन यह सिद्ध करता है कि निष्कामता अथवा निर्वासना केवल नकारात्मक गुण ही नहीं है वे तो मन की अतीव आनंद और संतोष की स्थितियाँ हैं जिन्हें अवश्य प्राप्त किया जाना चाहिए इस स्थिति में मन के कामनाओं के बंधन कट जाते हैं और बाह्य विषयों की प्राप्ति से पूर्ण रूप से निरपेक्ष आंतरिक सुख का स्फुरन एवं अनुभव सदा बना रहता है इसे ही आनंद कहते हैं संतोष की साधना संतोष को अपने जीवन में कैसे साधा जाए सर्वप्रथम तो यह बात अपने मन में दृढ़ता से और बार बार गहराई से बिठा देनी चाहिए कि कामनाएँ कभी पूर्ण नहीं होती और उनकी पूर्ति के प्रयत्न से वे और बढ़ती जाती हैं तथा वासना रहित होने से ही सुख और आनंद मिलता है कहा भी गया है यज्ञ काम सुखम लोके यज्ञ दिव्यम महसुखम तृष्णाक्षय सुख से हिते नारतः षोड़शीम कलाम अर्थात संसार में काम सुख और देवताओं का महान सुख तृष्णाक्षय से प्राप्त होने वाले महान सुख का एक सोलहवा अंश भी नहीं है मां शारदा ने भी यही बात कही है संतोष के समान धन नहीं और सहिष्णुता के समान गुण नहीं वे कहा करती थी कि यदि प्रार्थना करनी हो तो निर्वासना की अर्थात वासना रहित होने की प्रार्थना करनी चाहिए यही उनकी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना है वासनाओं की समस्या का श्री रामकृष्ण का समाधान बड़ा व्यवहारिक है वे कहते थे कि छोटी मोटी इच्छाओं को भोग तथा विवेक के द्वारा नष्ट करना चाहिए किंतु बड़ी वासनाओं को विचार के द्वारा ही दूर करना चाहिए उनका भोग करने का प्रयत्न करने पर बंधन में पड़ने का भय है हरिहरानंद आरण्य अपनी व्याख्या में एक अन्य पद्धति का सुझाव देते हैं किसी इच्छा की पूर्ति होने पर मन में जो संतोष और प्रशांति का भाव होता है उसे स्मरण करके लंबे समय तक मन में बनाए रखने से संतोष का भाव दृढ़ होता है यदि सौभाग्य से हमें किसी वीतराग पूर्ण संतुष्ट महात्मा या योगी का दर्शन करने का अवसर हुआ हो तो हम उनकी मानसिक स्थिति की कल्पना एवं ध्यान कर सकते हैं इसी को पतंजलि ने अपने एक सूत्र में कहा वीतराग विषयम व चित्तम सभी सुख भीतर ही है बाहर नहीं इसीलिए पतंजलि दृढ़ता से कहते हैं संतोष से श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है संतोषाद अनुत्तम सुखलाभः